सत्यनम दिंगण पर गोष्ठांगणिंगणलोलमस परस मा कल नानाकार मना भुवनाकार क्षमा मनाथमनाथम प्रणमत गोविंद परमा नंदम नंद नंदन पदार बिंदम मकर बिंद व सिंधव परम सौ संपद नंदय हृदय मम नम कमल ने नम कमल नम कमलना भा कमलापत नमः यो ब्रह्मानं विदधा पूर्व यो वै वेद प्रणुति तस्म तग्व देव आत्म बुद्धि प्रकाशम मु शरणमहम प्रपदे ब्रह्म जीव मायात्र जिज्ञासु जीवात्माओ नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात कुछ बक बक होगी भजोगी रिधार you oh. <laughs> तो बिपिन बिहारी लाल की अब आप लोग सावधान हो जाएं मैं कौन मेरा कौन इन दोनों प्रश्नों के समाधान में शास्त्रों वेदों के द्वारा आप लोगों को यह बताया गया मैं नाम के तत्व को जीव कहते हैं और मेरे नाम के तत्व को ब्रह्म कहते हैं और ये जीव और ब्रह्म दोनों में अभिन्न और भिन्न दोनों प्रकार के संबंध है और ये जीव उस ब्रह्म की शक्ति है तटस्थ शक्ति है और भगवान का ब्रह्म का नित्य दास भी है जीव की अनेक परिभाषाएं बताई गई कि जीव अणु है स्पष्टा दृष्टा कर्ता, भोक्ता आदि गुणों से युक्त है और हृदय में रहते हुए समस्त शरीरों में व्याप्त रहता है चेतना उत्पन्न किए रहता है और यह जीव उस ब्रह्म के साथ साजात संबंध भी रखता है संबंध भी रखता है सायुज्य संबंध भी रखता है और सख्त संबंध भी रखता है अर्थात जीव का ब्रह्म के साथ समस्त संबंध है और दूसरी तीसरी शक्ति माया है उसके साथ जीव का अनित्य संबंध है आगंतुक संबंध है जैसे लोहे को आग में डाल दो तो लोहा गर्म हो जाता है आग बन जाता है लेकिन आग है नहीं वो ये उसका आगंतुक अग्नि का संबंध है फिर हम लोहे को जब बाहर रख दें या पानी में डाल दें, तो वो संबंध उसका आगंतुक समाप्त हो जाता है ऐसे ही जीव का संबंध माया से नहीं है यदि जीव माया का परित्याग कर दे या किसी प्रकार से भी माया इसको छोड़ दे तो ये जीव का जो नित्य संबंध है नित्य है वो भगवान से ही था है रहेगा पश्चात आपको बताया गया ये ब्रह्म जिसको जान करके जीव और ब्रह्म दोनों का ज्ञान होता है वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है उसे कोई नहीं जान सकता फिर भी अनंत जीवों ने जाना है अतः वेदों ने कहा हा मैं जिस पर अर्थात भगवान जिस पर कृपा करके अपनी दिव्य शक्ति दे देते हैं, वो भगवान को जान लेता है पाल लेता है मैं और मेरा इस प्रश्न का समाधान कर लेता है ऐसे अनंत जीवों ने किया है करेंगे कर रहे हैं उस कृपा का भी आधार बताया गया कि अपनी शक्ति साधना से कोई व्यक्ति भगवान की दिव्य शक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता क्यों इसलिए न कोई भगवान के बराबर है न कोई भगवान से बड़ा है सब उनके दास है उनके अंश है इसलिए मांग कर जैसे कोई अशक्त व्यक्ति भूखा व्यक्ति प्यासा व्यक्ति अशक्त तो होता है तो दूसरे से मांग करके जिसके पास वो सामान हो अपना लक्ष्य प्राप्त करता है अतएव कर्म ज्ञान तप जो कोई भी विश्व का साधन भगवान की दिव्य शक्ति को नहीं प्राप्त करवा सकता सब साधन माइक वस्तुओं को ही प्रदान करने में समर्थ होते हैं वो चाहे छोटी सी वस्तु हो जैसे हम संसार में खाना पीना कपड़ा इन सब का प्रबंध करते हैं और चाहे वो ब्रह्मलोक तक का सामान हो रिद्धि सिद्धि वगैरह हो ये सब तो मिल जाएगी साधना से लेकिन भगवान की कृपा और भगवान की दिव्य शक्ति ये तो मांगने से ही मिलेगी उसी को भक्ति कहते हैं शरणागत हो करके ठीक ठीक मांग करके ठीक ठीक मांगने का मतलब शब्द जाल नहीं पाखंड नहीं छल कपट रहित होकर जिस स्टेज में हम पैदा हुए थे उस समय हम छल कपट रहित थे ये तो संसार वालों से हमको ये दान मिला है आज हम ४२० के नेता हो गए हैं अनेक प्रकार के तर्क कु तर्क अतितर्क डाउट और अशां अपने आप मोल लिया है हम लोगों ने भगवान ने नहीं दिया तो जैसे हम पैदा होते समय भोले भाले अनजान थे इसी अवस्था में फिर जाना होगा जाना होगा नोट कर लीजिए हम नहीं जाएंगे हा हमारे ये संसार में ऐसे लोग तो नाइन्टी नाइन परसेंट है हम सर नहीं झुकाएंगे भगवान को और सब कुछ झुका देंगे गधे को भी कुत्ते बिल्ली को भी और झुकाते हैं देंगे नहीं प्रतिक्षण हम आनंद के लिए क्या नहीं करते किसके आगे सर नहीं झुकाते लेकिन भगवान के आगे नहीं झुकाएंगे क्योंकि उसके पास आनंद है जिसके पास नहीं है उसके आगे सर झुकाएंगे ऐसे हम लोग परम बुद्धिमान हैं, हा मनुष्य है पढ़े लिखे हैं, ज्ञानम हितेश योनियों से अधिक ज्ञान है इस मानव देह में स्वर्गिणो पियत निवता लोग चाहते हैं इस देह को और उसी का परिणाम भोग रहे हैं चौरासी लाख योनियों में पिकनिक ए पिकनिक है चप्पल खाने की पिकनिक तुमने कितने चप्पल खाए पचीस तेरी के मैंने तो 50 खाए ये हम लोगों की बुद्धि का विषय है तो भक्ति के ही द्वारा भगवत कृपा मिलेगी तदर्थ बड़ा लंबा चौड़ा व्याख्यान आपको दिया गया लेकिन ये सब बातें किसी श्रोत ब्रह्मनिष्ठ के द्वारा ही हल होंगी। अतो उस तत्व पर भी विस्तार पूर्वक विचार किया गया और बताया गया कि दो लक्षण महापुरुषों के प्रमुख होते हैं एक तो माया ना हो और एक भगवान हो उसके अंदर गधे की अकल से समझिए माया ना हो क्या मतलब काम क्रोध लोभ मोह ये सब जो माया के गुण है ये सब न हो निकल गए हो और दूसरा लक्षण है कि भगवान के सब गुण आ गए हो भगवत प्रेम इस विषय में पहले तो भगवान ने अर्जुन से कहा त्रिविधम नरक से नाशन मात्म काम क्रोधस तथा लोभस तस्मा त्यजेत अर्जुन तू काम क्रोध लोभ ये तीनों को छोड़ दे भाष शांति को पालेगा सोलह इक्कीस फिर भगवान ने कहा अच्छा चल दो को छोड़ दे काम एश क्रोध एश रजो गुण समुद्ध वहा महासनु महापापमा विद्ये नीह वैणम तीन सैतीस अच्छा चल एक को छोड़ दे मुंचत अदा कामान मानवो मन स्थितान भागवत का और अर्जुन से भगवान ने इसी आशय से कहा कामान जर्वान कुमांशर निष्प्रिया निर्ममो निरहकार स शांति कामनाएं छोड़ दे बस अभी आप दो कह रहे थे कभी तीन कहते हैं आप कहते है, केवल कामना छोड़ दो आपकी जबान है क्या है अरे देख ग ऐसा है कि ये क्रोध और लोभ जो है इसकी जो जननी है माता वो कामना है कामना पूरी हो गई लोभ पैदा हो गया कामना नहीं पूरी हुई क्रोध पैदा हो गया वो चाहे छोटी सी कामना हो, हो बेटा पानी पिला दे नहीं उठा हमने कहा पानी पिला दे जा नहीं उठा। उठाक्षस पैदा हुआ है गया क्रोध अरे बोलो भी नहीं आप लोग बैठे हैं जरा एक कुहनी से अपने बगल वाले को ऐसे कर दो तो देखो क्या बात है कुछ भांग पी गया है क्या <laughs> हो गई गुत्तम बुत्ती कामना पूरी हुई लोभ आया एक लाख मिला दो लाख का प्लान बन गया एक करोड़ मिला दो करोड़ के लिए प्लान बन गया पहले तो कहा था बस रोटी दाल का हिसाब बैठ जाए फिर हम भजन करेंगे अभी ये रोटी दाल कब खत्म होगी कभी नहीं हो सकती सुरपतिर ब्राह्म पदम याचते स्वर्ग सम्राट ब्रह्मा का पद चाहता है ये संसारी चीज जो आप लोगों की मृत्यु लोग की है ये तो सब कूड़ा कबाड़ा है पाखाना के समान है स्वर्ग के सामान दिव्य फिर भी उसका राजा तृप्त नहीं है अशांत है जिसके यहां अप्सराएं हैं जो अप्सरा बड़े बड़े योगींद्र मुनी्र विश्वामित्र वगैरह को भ्रष्ट कर सकती हैं वो इंद्र हमारे मृत्युलोक में गौतम की स्त्री से संभोग के लिए गौतम का रूप धारण करके आया एक गंदा शरीर हमारे संसार में है मल भरा है अंदर और स्वर्ग के शरीर में तो खुशबू आती है ये कामना का रोग है देखो कच्चा चिट्ठा तो हम तो छोटी छोटी चीज की कामना करते हैं कि ये मिल जाए दास वो मिली अरे ये तो आनंद तो मिला नहीं इसके आगे वाला मिल जाए लोग नहीं मिला क्रोध इतना क्रोध की आत्महत्या कर लेते हैं लोग एक और पाप प्रेत योनी मिलेगी कामना छोड़ दो तो क्रोध लोभ साथ चले जाएंगे अपने आप जैसे गहरी नींद में एग्जाम्पल सबको अनुभव गहरी नींद जब आप लोग लेते हैं सपने न हो सपने में तो रोना भी पड़ता है डरना भी पड़ता है मार भी खाते है गहरी नींद में हा कौन संसार का सामान इतना सुख देगा जो गहरी नींद में हम लोगों को मिलता है भगवान हमारा आलिंगन करते हैं उस समय नबाहियं किंचन त्मना परिशक्तो ये आइडिया देते हैं भगवान कि देखो बेटा मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर तुमको थोड़ा सा अनुभव करा रहा हूं आभास का असली आलिंगन दूंगा तो क्या हाल होगा तो कामनाएं छोड़ दो देखो वेद कहता है यदा सर्वे प्रमुख चिंते कामाजे हृदय अथ मृत्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म ब्रह्म अरे मनुष्य एक मैं चीज चाहता हूं तुमसे कामनाएं छोड़ दो संसार की मेरी कामना न छोड़ देना संसार की कामना छोड़ दो विष है मेरी कामना करो भगवान कहते हैं मैं अमृत हूं ये दुख है मैं सुख हूं ये अज्ञान है मैं ज्ञान हूं ये अनित्य है मैं नित्य हूं अरे तुम नित्य बनना चाहते हो ना मरना नहीं चाहते नहीं और ज्ञान भी चाहते हो पूर्ण सब ज्ञान हो जाए सर्वज्ञ बन जाए हम भगवान में यही तो एक विशेषता है ना नवज्ञ सर्वविद यमय तप मुंडोनिषद एक एक नौ मुंडकोपनिषद दो दो सात एक ही उपनिषद ने दो बार आया है यह सर्वज्ञ सर्वभ वो सर्वज्ञ है सुबालो उपनिषद ने भी आया है यह सर्वज्ञ पांच एक महोपनिषद ने भी आया है यह सर्वज्ञ मांडु क्योपनिषद ने भी आया है छठवां मंत्र यह सर्वज्ञ और हम लोग अज्ञ है इसलिए श्वेता चतुरोपनिषद ने एक शब्द में कह दिया गया ज्ञा ज्ञ है हम अज्ञ हैं एक भगवान अनंत ब्रह्मांड के अनंत लोक के अनंत प्रांत के ग्राम के अनंत पोखरे में रहने वाले अनंत जीवों के अनंत जन्मों के अनंत क्षण के अनंत कर्मों का हिसाब रखता है वर्तमान के कर्मों को नोट करता है और पूर्व कर्मों के अनुसार फल देता है एक भगवान ऐसा सर्वज्ञ है और हम लोग जो बहुत से भोले भाले कहते हैं जीव ब्रह्म ही है ये कौन सा ज्ञान है अरे अपने आप को भी नहीं जानता बेचारा ये ऐसा आज्ञा है अल्पज्ञ कहते हैं लेकिन बेदने का नहीं जी ये तो आज्ञ है अरे आज्ञ तो ये है तकिया हम लोग आज्ञा छोड़े अरे कुछ तो जानते हैं अपना नुकसान करना तो जानते हैं ना अरे अपना भला नहीं जानते अपना बुरा तो जानते ही है संसार को अपना समझते हैं देह को मैं समझते हैं चप्पल खाना को अच्छा समझते है और फिर वही जाते हैं फिर चप्पल खा के लौटते है फिर वही जाते हैं और इसके अलावा देखते सुनते सुनते रस लेते स्पर्श करते चिंतन करते डिसीजन लेते भी है आ, इसलिए अल्पज्ञ मान लो वेद ने अज्ञ शब्द का अर्थ यही किया है अल्पज्ञ अत्यल्पज्ञ अल्पज्ञ तो पशु पक्षी भी है यद्यपि हम कहते हैं क्या अल्पज्ञ है वो कुछ नहीं जानते ऐसे ही स्वर्ग के देवता कहते हैं ये मनुष्य लोग क्या जानते हैं अल्पज्ञ भी नहीं है ये सब आज्ञ है क्योंकि स्वर्ग में सरस्वती बृहस्पति बड़े बड़े योग्य लोग हैं वहां के कलाकार उसके आगे यहां वाले क्या है सारे गवाहियों को इकट्ठा कर लो और हा हाह दो गंधर्व हैं इनको बुला लो और कंपटीशन करवाओ देखो वहां की शक्तियां शरीर की चमत्कारों की दैवी शक्तियां एक बाण मारा एक आदमी कमरे के अंदर कमरे के अंदर बैठा है बाण दीवार तोड़ करके उसी कमरे के अंदर पहुंच करके उस आदमी को मारेगा और फिर लौट के तर्कस में आ जाएगा आजकल की तरह नहीं है कि अपने देश का रखा हुआ एटम बम और देखो क्या हाल हो रहा है जापान का अपने ही आदमियों को खा रहा है तो हम अल्पज्ञ हैं तो ऐसे ही मान लो चलो तो हम सर्वज्ञ बनना चाहते हैं ऐसे ही हम लोग ये भी कह सकते हैं सुखी हैं जी आ खरबपति है बिल गेट्स है बफेट है मुमकेश अंबानी है हा लेकिन आनंद नहीं मिला जरा पूछ लो उनसे भाई आपका क्या हाल है हमारे देश में आए हैं इस समय अरे वो बिचारे क्या आनंद पाएंगे जब मैंने बताया स्वर्ग सम्राट नहीं है आनंद जो तो हम जो जो चीजें चाहते हैं ये सब मिल सकती हैं इसकी कामना छोड़ दे रहा है यदा सर्वे प्रमुख सर्वे काम एक कामना भी न रहे ये मंत्र सात्यायनी उपनिषद ने भी है सत्ताइसवा मंत्र ये मंत्र बृहदारण्य को पिषद में भी है चार चार सात भागवत में तो बहुत ही सुंदर निरूपण है प्रहलाद और नृसिंग भगवान का शास्त्रार्थ नृसिंग भगवान ने जब बहरण्य कशपू को मार दिया तो प्रहलाद को आगे करके ब्रह्मा शंकर सब अभिनंदन करने के लिए गए पहले तो कोई जा ही नहीं रहा था डर के मारे ब्रह्मा शंकर डर रहे थे जो त्रिनेत्र से संसार को भस्म कर देते हैं तो प्रहलाद को आगे किया कि बेटा तुम चलो पीछे हम लोग चलते हैं नृसिंह भगवान का ओ गुस्से का रूप था और उसकी आंत निकाल करके माला पहन ली थी हिरण कशबू की अखून से लथ तो नृसिह भगवान ने कहा भरम्रणी स्वाभिमतम बेटा भर मांगो सात नौ बावन प्रहलाद ने कहा क्या कह रहे हैं ये ठीक कहा है गीता में भगवान ने कि क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है इस समय ये गुस्से में है ना तो इनकी बुद्धि भी गई ये हमसे कहते हैं मांगो अरे दास कहीं मांगता है दास तो सेवा करता है अरे हमारे संसार में नौकर जो होता है उसे मालिक उससे कहता है ना पानी लाओ कुर्सी लाओ फाइल लाओ ये ऑर्डर देना ये है, दास का काम नहीं उसका काम तो सेवा करना है बस आशीष आश आस दे न सभृत सबाई भणिक सात दस चार जो मांगे शिष्य या दास भगवान या गुरु से तो बनिया दास नहीं बनिया मन व्यापारी है पचास रुपए दो तो पचास रुपए की साड़ी लो एक लाख रुपया दो तो एक लाख का सामान दो एक रुपया कम होगा तो आउट हमारे यहां एक दाम है लिखा है दुकान पर एक रुपया कम दोगे तो वो सामान नहीं मिलेगा ये बढ़िया का काम होता है तो भगवान ने कहा अरे बड़ा व्याख्यान दे रहा है भगवान को तू अरे तो हमारे गुरुजी जानते हो कौन थे वो भी भगवान के अवतार थे नारद जी जब प्रहलाद मां के पेट में थे तो माँ को उपदेश दिया था नारद जी ने तो ये सुन रहे थे और सब याद कर लिए ओ अलौकिक शक्ति पूर्व जन्म की थी इस जन्म ने तो उनको पढ़ाई के लिए भी ऐसे अध्यापक नियुक्त किए थे हिरण्य ने कि भगवान के खिलाफ पढ़ाना नहीं तो तुम्हारा वो चोरी चोरी असुर बालकों को भगवान संबंधी प्रवचन देता था प्रहलाद लेकिन जब हिरण्य कचुप कोई प्रश्न करे जो तो बस भगवान का उत्तर दे तो बुलाया अध्यापक को तू क्या पढ़ाया है कहें सरकार हमने तो ठीक पढ़ाया था लेकिन अब ये अपनी पढ़ाई बोलता है मैं क्या करूं तो प्रहलाद ने कहा महाराज मैं ठीक कह रहा हूं मैं ऐसा दास हूं जो दासता करना जानता हूं मांगना नहीं जानता और महाराज आप भी ऐसे स्वामी हैं कि आप हमसे क्या मांगेंगे आप तो परिपूर्ण हैं आत्मराती आत्मा क्रीड आत्म मिथुन आत्मा नंदा सराज भगवत वेद कहता है आपको क्या चाहिए अब वो भी जीवों से अरे संसार का ही कोई खरब भिखारी से गए इधर आना हमको चार पैसा दे दो तो भिखारी कहे ये तो खरब है ये क्या मांग रहा है हमसे अपना कपड़ा दे दे अरे मेरा फटा कपड़ा क्या करे गए अहम तामस तदस्पाश्रया सात दस छ महाराज आप ये जो कह रहे हैं भर मांगो तो आप जानते हैं आपके वाक्य हैं मुंशत यदा कामान मानवो मन से स्थितान तेव पुंडरी का भगवत्वाय कलपते आपने वेद में कहा था ना ब्रह्म भूयाय कल्पते कामनाए छोड़ दो ब्रह्म बन जाओ कामनाएं छोड़ दे भगवान बन जाओ और फिर आप हमसे कामना हमारे अंदर पैदा करना चाहते और बताओ तो भगवान मुस्कुराने लगे कि अच्छा इसकी सुनी लो छोटे <laughs> से बच्चे की तो तु हुई भाषा में कोई भी अच्छी हो बुरी हो बात अच्छी लगती है कहा कामान हृदय सनरोहम भवतुणे बरम महाराज जवाब बार बार जिद्द कर रहे हैं तो आज्ञा पालन तो करना ही पड़ेगा अरे भाई दास का ये हित काम तो है मैं कह रहा हूं इसलिए मांगो बस आज्ञा पालन करो शिष्य का दास का ये कर्तव्य है उन्होंने कहा ठीक है हम मांगते हैं मांगो मेरी बुद्धि को ऐसा बना दो कि मैं आपसे कभी कुछ ना मांगूं। ये बर दो, दो। भगवान ने कहा तो अजीब विचित्र और विलक्षण बुद्धि का है मुझको हरा दिया इसने ने कहा महाराज यह सात दस सात इंद्रियाणी मन प्राण आत्मा धर्मो धृतिर मत ह्री श्री तेजस स्मृति सत्यम यशन जन्म न सात दस आठ महाराज कामना बनाया किसी ने तो उसकी इतनी चीजें नष्ट हो जाती है वो आदमी नहीं रह जाता पागल हो जाता है सब प्रकार की ४२० सब प्रकार का पाप वो कर डालता है कामना की पूर्ति के लिए कोई भी व्यक्ति देख ले किसी को भी और अपने को भी इसलिए हमारी कोई कामना नहीं है हा आज्ञा आप देते हैं अगर कुछ तो तैयार है तो मेरी आज्ञा है एक मनमंत्र राज्य करो एक मन्वंतर तैतालीस लाख 20 हजार वर्ष का चार युग इकहत्तर बार चार युग बीत जाएं तो एक मन्वंतर 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्ष राज्य करो और बाप का श्राद्ध करो कुरु प्रेत कर्माणी अपने पिता को भी करो अरे कर्मकांड की ओर भी हमको घुमा दिया आ जो आज्ञा दिया है सब करना होगा जी जी सब करेंगे अपनी इच्छा से नहीं आपकी आज्ञा हो कि नर्क में पचास करोड़ कल्प रहो रहेंगे अरे सनकादिक परमहंस कह रहे हैं काम भविदी नीर सुनस्यादि तो नुते पदयो रमे तो नाराज हम नरक में रहने को तैयार है बश कि आपका प्रेम आपकी भक्ति निरंतर बनी रहे निरंतर तो इस प्रकार हर शास्त्र वेद बता रहा है कि कामनाएं ही सब बीमारियों की जननी है इसको छोड़ दो लेकिन कैसे छोड़ दे महाराज ये तो हमारे संसार के पॉलिटिशियन भी कहते हैं अच्छे बनो अच्छा करैक्टर अपना बनाओ सदाचारी बनो परो पकार करो गरीबों की सेवा करो सच बोलो बेईमानी बंद करो करप्शन बंद करो कैसे करें है ना पूछो चाहे जैसे सो करो <laughs> तो ऐसे ही ये बेदन कह दिया कामना छोड़ो अरे आप ही की तो कामना करता हूं आनंद की आनंद दे दो बस सात कामनाएं छोड़ देंगे हम आनंद दे दो बिना आनंद पाए ये कामनाएं नहीं जाएंगी अरे एक बड़ा बुद्धिमान हो गया तो आपकी कामना करता है और हम बुद्धिमान नहीं है तो इधर की कामना कर रहे हैं कामना सब करेंगे कोई बिना कामना के नहीं रह सकता अरे दास्ता मांगता है भक्त निष्काम हा सेवा हे हाँ, भी तो कामना है न कामना मांगने वाला तो वो हो सकता है जो जड़ हो ऐसे तकिया कोई कामना नहीं करती न संसार की न भगवान की। चेतन है अगर कोई पर्सनैलिटी तो आनंद की कामना होगी तो महापुरुष को चूंकि उधर की कामना से वो आनंद मिल गया इसलिए इधर की कामना उसकी चली गई तो एक तो महापुरुष का लक्षण ये कि इधर की सब कामनाएं समाप्त तो हो गई हो और दूसरा लक्षण ये कि उधर का प्रेम जो मैंने बताए थे अष्ट सात्विक भाव महापुरुष के लक्षण के विषय में हरि नाम के जोगीश्वर ने बड़ा सुंदर निरूपण किया है भागवत में उन्होंने लिखा है कहा है विदेह नि से वो भी परमहंस थे विदेह उनसे कहा देखो आप हमसे पूछ रहे हैं महापुरुष का लक्षण मैं बता रहा हूं सर्वूतेषु जश्येत भगव आत्म भूतात्त्मेश भागवत ईश्वरे तदधीनसु बालिशेषु द्विशत्सु प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा योति स मध्यम अर्चाया मे वे पूजा ज श्रद्धे न तद भक्तेशु चु सभक्ता प्राकृता स्मृता ग्यारह दो पैतालीस ग्यारह दो छियालीस ग्यारह दो सैतालीस अर्थात जो सर्वत्र श्री कृष्ण को देखता है वो महापुरुष है सर्वभूते सूर्या पश्चेत और नंबर दो एक ही महापुरुष की देखो तीन अवस्था होती है सर्वत्र श्री कृष्ण को देख सर्वं खल ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति हु चरण रत गत काम मद क्रोध निज प्रभु मय देख जगत जगत देखते ही नहीं सर्वत्र श्री कृष्ण बाटन में घाटन में बीथिन में बागन में वृक्षन में बेलन में बाटिका में बन में दरन में दीवारन में देहरी दरी चन में हिरन में हासन हारन में भूषण में तन में गोकुल में गायन में गोपिन में गोधन में जहा जहां देखूं तहा श्याम ही दिखाई देत जित देखूं तित श्याम श्यामयी है एक अवस्था होती है भक्त की ऐसी अब एक अवस्था होती है नहीं नहीं सब देख तो रहे ये पुरुष बैठे हैं ये स्त्रियां बैठी हैं ये गाय बैठी हैं ये भैंस बैठी है लेकिन सबके अंदर मेरे श्याम सुंदर बैठे हैं तो किसी के अगर दिल को दुखाएंगे तो श्याम सुंदर बैठे हैं उनको दुख होगा इसलिए कहा गया पर पीड़ा सम नहीं अधमाई दूसरे को अधिक के द्वारा कर्म के द्वारा दुखी करना इससे बड़ा कोई पाप नहीं क्योंकि उसमें भी वही तुम्हारे श्री कृष्ण बैठे ये नंबर दो क्लास में आता है महापुरुष और नंबर तीन सब श्री कृष्ण के दास हैं ये तो गाली दे रहा है अरे तो गोपियां भी तो गाली देती थी ये है महापुरुष ऐसी भावना रखे सर्वत्र अपने मन में गंदगी ना आने पाए ना राग ना देश फिर देखो एक एक क्षण में हम जंप करते हुए पहुंच जाएं भगवान के पास हम तो जो कमा देते हैं वो गमा देते हैं दूसरे में दोष देख के निंदा करके निंदा सुन के अपने मन में जो थोड़ी देर भगवान को गुरु को लाते हैं, तो ये सब गोबर भर करके गंदा कर देते हैं। यही किया अनंत जन्म सब बर्बाद कर दिया गुरु कृपा भी भगवत कृपा भी इतने बड़े जिद्दी हैं हम लोग इसलिए देखिए आगे कहते हैं हरि योगीश्वर कि त्रिभुवन विभव हे तबे प्रकुंसमृति रजितात्म सुरादिमृज्ञात न चलती भगवत पदार बिंदाल निमिषार्धम अप्रिया एक सेकंड को भी त्रैलोक की संपत्ति भगवान दे रहे हो कि ले ले मेरा पिंड छोड़ वे मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी त्रैलोक की संपत्ति जैसे अर्जुन ने कहा था महाराज हम आपको निहत्था लेंगे और दुर्योधन ने कहा था हम आपकी 18 अक्षौणी सशस्त्र सेना लेंगे 18 अक्षौहिणी सेना होती है सैतालीस लाख आदमियों की उसमें रथ भी होते हैं हाथी भी होते हैं घोड़े भी होते हैं पैदल भी सैतालीस लाख फौज हथियार बंद एक तरफ श्री कृष्ण अकेले तो कुछ भी मिले एक क्षण को मन न हटे एक क्षण को मन न हटे की शर्त क्यों लगा रहे हैं आप अरे महापुरुषों को भी तो बहुत से काम करने पड़ते हैं नो नो ये शर्त तो कंपलसरी है देखो भगवान ने अर्जुन को एक जगह गीता में कहा है मैं बड़ा आसान हूं और मुझसे बड़ा आसान क्या होगा चार पैसे कमाना भी मुझसे कड़ा है अच्छा अर्जुन बताऊ हा अन्य चेता सततम माम स्मरत नित्यशा जैसे छोटे बच्चे दर्जा दो वाले एक वाले एक बात को बार बार बोलते हैं ऐसे ठाकुर जी कह रहे हैं देखिए एक श्लोक में कितने बार बोल रहे हैं निरंतर अनन्न चेता सततम माने सदा निरंतर तैल धारा विचिन यो स्मरति नित्यश नित्य सततम कहा और फिर कहा नित्य सहान्य चेता यो माम स्मरति नित्यशाह निरंतर मेरा स्मरण करे नित्य मेरा अरे दो बार क्यों बोलते हुए एक शब्द को अरे और तीसरी बार सुनो सुलभ देहा तस्म सुना मैं बड़ा आसान हूं उसके लिए ये बार बार जो भगवान और महापुरुष किसी शब्द को दोहराते हैं हमने दसियों बार दोहराया है कोई कोई कोटेशन कोई कोई सिद्धांत इसलिए खोपड़ी में बैठ जाए आप लोगों के जानबूझ के ये बात फिर से कह दो आज आज एक एक बार बात फिर से कह देना क्योंकि ये चिंतन तो करेंगे ही नहीं वाह वाह करके फिर बैठ जाएंगे तो बार बार इनको सुना सुना करके इनके बुद्धि में भरना आ, इसलिए कह रहे हैं कह रहे हैं हरी न चलती भगवत पदार बिंदाली सार्ध और बताऊ भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन सर्वे काले सु मनुष्य मर युद्ध च आठ सात गीता निरंतर तेरा मन मुझ में रहे सर्वेशु कालेशु। क्यों इसलिए अंत काले चमा स्मरण मुक्त कलेवर ज प्रयात समम याति न संशय आठ पांच ल में जिसका मन मुझ में रहेगा मन वाणी ने उसके ऊपर मरते समय उसके ऊपर गीता की किताब रख दिया गंगा जल छोड़ दिया ही बकवास काम ये नहीं देगा काम मन चिंतन करे भगवान का मरते समय वो आएगा मेरे पास नंबर दो यम यम वाप स्मरण भावम भावम त्यत कलेवर तौते सदा तद भाव भाविता मेरा स्मरण या संसार का दो करेगा तो जिसका स्मरण करेगा मरने के बाद वही जाएगा अरे जड़ भरत शरीर के परमहंस को हिरन बनना पड़ा हिरन में चला गया मन मरते समय ओ मित्य काक्षरम ब्रह्म व्याहरण माँ मनुस्मरण मां मनुस्मरण खाली मेरे नाम लेने से काम नहीं चलेगा मेरा स्मरण नंबर एक कंपलसरी है जब प्रजाति तेजन देहम सजाति परम गतिम बार बार गीता में कह रहे हैं आठ तेरा निरंतर स्मरण करना होगा यही बात हरि कह रहे हैं ग्यारह दो तिरपन गृहीवाप नद्वेष्टि न देश नश्यन सबई भागवतम संसार के सब विषयों का भोग करो जो जो तुमको प्रारब्ध के अनुसार मिल रहा है लेकिन जब संसार के सुख भोग मिले तो आनंद का अनुभव ना करो उसमें रसगुल्ला मिला है आज खाने का खा लो जरूरी है पेट के लिए शरीर के लिए आज सूखी रोटी मिली है खा लो शरीर को तो देने ही है सामान ना द्वेष कहीं हो किसी से किसी वस्तु से किसी मनुष्यादि से या वस्तु से न द्वेष हो और न हर्ष हो और विषय का सेवन करो यथा युक्त विषय भुंज अनासक्त है महाप्रभु जी ने भी कहा आसक्ति रहित बड़े बड़े नाइन्टी परसेंट महापुरुष गृहस्थ में हुए हमारे यहां ध्रुव प्रहलाद अम्बरीश तमाम राजा हुए लेकिन जैसे कमल के पत्ते पर जल रहता है लुढ़कता हुआ ऐसे रहे कुछ मिला ठीक है छिन गया ठीक है बेटा पैदा हुआ ठीक है मर गया ठीक है सब ठीक है हाँ, हाँ। ये जो हम लोग करते हैं जरा सी बात के पीछे ये ना होने पावे वो महापुरुष है भागवतों में श्रेष्ठ भागवत है विश्री जाति हृदयम ये ग्यारह दो अड़तालीस बिशरी जाति हृदयम न जसाक्षा धरी री तो पघना प्रणय रसनयादमागवत प्रधान ग्यारह दो पचपन अरे जो भगवत नाम लेने वाले उनके शरण में भगवान की जाने वाले निश्चिंत रहते हैं उनको भला क्या चिंता हो सकती है और भगवान को तो वो अपनी प्रणय रूपी रस्सी से बांधे रहते हैं भगवान उनसे दूर हो ही नहीं सकते उसी को महापुरुष कहते हैं हरि ने बताया लेकिन घड़ी कहती है चुप हो जाओ कल बताना बोलिए लाडली लाल की